पराणुदश्व णुुदस्व मगवन बोधी वसुकृधिस्माकोधिविता महाधने भवा पराणुदश्व भवाबृसखीना पराणुदस्ववनि हे इंद्र मघवन सर्वशक्तिशाली परमेश्वर नौ अमित्र हमारे शत्रुओं को पराणोदस्व पराजित कर दो हरा दो और वसुम कृदि हमारे लिए धन पृथ्वी आदि प्राप्त कराओ क्योंकि अस्माकम बोधी अविता आप हमारे अपने हैं या हमको अपना मानो आप हमारे रक्षक हैं अविता महाधने संग्रामों में युद्धों में आप हमारे रक्षक हैं और वृद्धा सखी नाम हमारे मित्रों के और हम सबको वृद्धा बढ़ाने वाले हो एक बात तो इसमें आई कि आप हमारे अपने हैं सगे हैं और हमारे रक्षक हैं आप उसके बाद दूसरी बात आई आप हमारे शत्रुओं को पराजित कर दो तो पहली वाली बात तो थोड़ी सी जजती है क्योंकि किसी को अपना कहना वैसे बहुत कठिन होता है किसी को कह दें आप हमारे हैं तो इस इतना कहने के लिए बहुत कुछ चाहिए या ऐसे कह देंगे ऐसे नहीं कहा जा सकता है आप हमारे ही हैं हमारा कहते ही क्या हो जाता है चाबी आप रखो अपने पास हम नहीं रख सकते कुछ अगर दूसरे को कहने आप हमारे हैं तो हमारे अधिकार में जो कुछ है उसको सौंपना पड़ता है वो कुछ करेगा हम मना नहीं कर सकेंगे तो जहां हमको ऐसी स्थिति दिखाई देती है कि कहने के बाद भी उठाएगा नहीं ये कुछ लेने वाला तो नहीं है फिर भी तो वहां तो हम कह देते हैं ठीक है जी सब आपका ही है लेकिन थोड़ा सा भी हमको संशय होता है कि ये तो बिना कहे भी ले जा सकता है और कहने पर तो ले जाएगा ये वहां ये शब्द हम नहीं बोल सकते कि आप ही है या अपने हैं आप तो अपना कहना भी बहुत कठिन होता है जितना कठिन अपना कहना है और उतना ही कठिन दूसरे शत्रु भी को शत्रु कहना भी होता है किसी को हम सामने सामने नहीं कह सकते हैं कि तुम हमारे शत्रु हो अंदर तो मानते हैं ये हमारा शत्रु है लेकिन कह नहीं सकते उसको जैसे अपना नहीं कह सकते हैं ऐसे दूसरा भी नहीं कह सकते शत्रु भी नहीं कह सकते मित्र भी नहीं कह सकते हैं दोनों ही कठिन होता है लेकिन यहाँ दोनों बात कही गई है इसका अभिप्राय है कि हैं तो ये दोनों हमारे शत्रु भी हमारा कोई न कोई है और मित्र भी हमारा अपना भी कोई न कोई है और ईश्वर के लिए यदि कहा गया है कि आप अपने हो तो है वो अपना फिर तो जो अपना है उसमें तो खैर इतनी चिंता की बात नहीं होती है तो भी अगर बड़ा हो तो छोटा अपना हो और आज्ञाकारी नहीं हो तब तो डर लगता है उसको कहने में छोटा हो और अजयकारी नहीं हो तब उसको अपनाना कठिन रहता है लेकिन बड़ा हो पर समर्थ हो तो अब उसको अपना कहने में डर नहीं लगता है फिर नहीं, नहीं बड़ा हो अपने से उसको यदि कहना पड़ेगी आप हमारे हैं तब कठिनाई नहीं है ना उसमें बड़े को अपना बनाना तो हर कोई चाहता है ना छोटे को भी अपना बनाते हैं लेकिन कब बनाते हैं जब देखते हैं कि हमारी सुनेगा ये तब छोटे को भी अपना बना लेते हैं ऐसी बड़े में भी है बड़े में आशा बन जाती है करेगा ही करेगा कहीं न कहीं तो कुछ देगा ये, तो उस स्थिति में और दूसरी बात है अगर नहीं भी देगा तो कम से कम छीनेगा तो नहीं हमारा रहेगा तो, तो बड़े को अपनाने में छोटे की अपेक्षा थोड़ी सरलता रहती है बड़ों को अपनाने में खतरा केवल एक ही है, है? बड़ा नहीं बड़ा नहीं मना करेगा वो समर्पण चाहता है हा उसके बिना वो तैयार नहीं होगा अपनाने के लिए उसके सामने झुकना ही पड़ेगा नमस्ते करनी पड़ेगी हाथ जोड़ना पड़ेगा तब तो वो मान लेगा हाँ तुम हमारे हो ऐसे नहीं मानता है बड़ा तो हमको खतरा वहीं पर होता है कि अपना सब कुछ उसके सामने झूठ वो करना पड़ता है नीचा करना झुकना पड़ता है तो इतना डर होता है बड़ों को अपनाने में और छोटे के अपनाने में यही संशय होता है पता नहीं मानेगा कि नहीं दे तो दे दूं आज इसको कल लेके उड़ गया तो कल नहीं पूछेगा तो क्या होगा ये खतरा रहता है अपनों के साथ और शत्रु फिर कौन होता है शत्रु मुख्य रूप से वो होता है जो हमको पूरी तरह से नष्ट करना चाहता है विरोधी को भी शत्रु कहते हैं मूलता जो विरोधी होगा वो शत्रु ही होगा तो लौकिक दृष्टि से क्या होता है सबसे पहला शत्रु कौन होता है सबसे पहला शत्रु भाई होता है एक महाभाप के एक ही बेटा है अभी अब क्या है उसकी सारी संपत्ति एक की है ना खाने को पीने को जितना भी उसको मिलता है अकेले में दूसरे के आते ही सारा क्या हो जाता है आधा हो जाएगा बंटवारा शुरू हो जाता है छोटा बच्चा हो उसके बाद दूसरा आ जाता है उसका भाई तब मां की गोद में अब नहीं जा सकता है ना छीन जाता है उसका तो उसका सुख वहीं से कटने शुरू हो जाते हैं और उसका कोई उपाय भी नहीं होता है बांटे बिना चलेगा ही नहीं तो हमारा जो सुख होता है यहीं से बट जाता है माता से बंटवारा करने की अपेक्षा नहीं है पिता से बंटवारा करने की अपेक्षा नहीं है लेकिन भाई अगर मान गया तो ठीक है नहीं तो न्याय यही कहेगा कि भाई अलग हो जाओ कोई बात नहीं हो जाओ उसको अगर वो कह दे कि मैं अलग होऊंगा तो नहीं रोक सकते माँ बाप को ऐसा नहीं कह सकते ये और किसी के साथ ऐसा नहीं चलेगा चलो उसके साथ मना किया जा सकता है लेकिन भाई को मना नहीं कर सकते कहेगा मैं अलग हो जाऊंगा तो ठीक है भाई हो जाओ पहली जो हमारी शत्रुता यहीं से शुरू हो जाती है ले लिया इसने हमारा ये द्वितीय प्रकट नहीं होता है लेकिन अंदर जो जाती है बात घुसती है घुस जाती है यहाँ से कि अब तो डर लग जाता है व्यक्ति को ये अब तो कुछ कहा नहीं जा सकता है पर यह अंदर अंदर पीने की चीज होती है भाई को हम शत्रु कह नहीं सकते कितना ही कुछ होता है सहन करना पड़ता है उसको ये प्रकट शत्रु नहीं होता है होता तो है ये पर इसको प्रकट नहीं किया जा सकता है कहा नहीं जा सकता है इसको ठप्पा नहीं लगता है इस पर एक होता है ना कि वो मीठा जहर बोलते हैं ना मीठा जहर होता है वो एकदम नहीं मारता है पर मारता तो है वो तो ऐसे ये भी होता है हमारा सुख तो बांट ही लेता है ये किंतु इसका क्या है निदान होता है भाई के साथ जो बंटवारा होता है इसमें हमारा सुख वस्तुता पूरा नहीं जाता है उसके लिए होता है ना भाई तू इस जगह में रह जाए वो उस जगह में रह जाएगा स्थान की दृष्टि से फिर क्या होता है इसका निदान कर दिया जाता है इसलिए भाई दोनों शत्रु होते हुए भी शत्रु नहीं रहते हैं वो अपनी जगह में हो जाता है फिर वो अपनी जगह में हो जाता है तो अब क्या हुआ जो विरोध की स्थितियां थी वो हट जाएगी तो वो अपनी जगह खुश वो अपनी जगह हो जाता है इस कारण से क्या होता है एक समाधान हो जाता है शत्रुता तो रहती है एक शत्रुता ऐसी होगी जिसका समाधान होगा नहीं जब नहीं होगा समाधान तो वो तो मारेगा फिर उसका निदान एक ही है दो में से एक रहेगा दो में से एक को रहना एक मारा जाएगा तो एक शत्रुता तो ऐसी होगी जिसका निदान ही नहीं होगा वो तो मारना ही उपाय होता है और दूसरे का होता है कि निदान हो जाता है लेकिन शत्रुता चली गई ये नहीं होगा यानी जब तक हमारा सुख बट गया तो उसको कैसे कह सकते हैं कि हाँ ठीक है ये नहीं होता है ना तो वो बन तो जाता है लेकिन एक तरह से निदान होता है तो निदान हुए को फिर रोग नहीं माना जाता है जैसे भूख भी रोग है ना लेकिन भोजन खा लेते हैं तो खा लेने के बाद अब वो दुखी नहीं होते हैं ना फिर निदान कर लिया लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि भूख अब लगेगी नहीं दुख है वो भी लेकिन वो ऐसा दुख है जिसका कि निदान है तो जिस दुख का निदान हमको मिल जाता है वो दुख दुख नहीं कहलाता है रहता तो है दुख वो जैसे बुखार आ जाता है तो बुखार में डर नहीं लगता है ना क्यों नहीं डर लगता है कि तो ठीक हो जाएगा जिसको बुखार आता है पहले बहुत अधिक हो जाता है तो डर लगता है उसको पहले पहले जो बुखार आएगा ना तो बहुत लगता है लेकिन दो तीन बार आ जाए तो नहीं लगता है उतना फिर पहले में लगता है ले जाएगा ये तो तो उस स्थिति में उस बुखार से भी डर लगता है वो तो दूसरे बार में अनुभवी हो जाते हैं ये, ये ले नहीं जाता है थोड़ी दिन रहेगा और फिर ठीक हो जाएगा तो इस तरह से क्या होता है उसको हम मानसिक रूप में एक प्रकार से सहन कर लेते हैं स्वीकार कर लेते हैं हमको लगता है कि इसे बहुत कुछ होगा नहीं लेकिन रोग तो है ना दुख तो होता ही है तो वो ऐसा दुख है जिसका कि निदान होता है तो फिर हम उसको नहीं मानते वो इसीलिए नहीं मानते कि दूसरा ऐसा दुख है जो होगा ही नहीं निदान इस कारण से जिसको निदान हो सकता है उसको नहीं माना जाता गौण प्रधान का नियम चलता है ना हमारी बुद्धि हर समय प्रधान को पकड़ती है गौण को नहीं पकड़ती है प्रधान होने से गौण निषेध नहीं हो जाता है जैसे किसी साधारण व्यक्ति से बात कर रहे हैं मित्र से लेकिन और बड़ा मित्र आ गया तो अब उसको एक तरफ कर देते हैं ना बात नहीं करते उससे मित्र तो तब भी रहता है वो पर उससे बात नहीं करते बड़े वाले से बात करने लग जाते हैं तो ऐसे होता है छोटे को एक तरफ कर देते हैं बड़े को हम माना करते हैं लेकिन रहता तो वो भी है ना तो ऐसे ही प्रतिकूलताएं भी दुख भी शत्रुता भी ऐसी होगी एक वो होगी जो निदान है जिसका लेकिन दूसरी जो शत्रुता होती है उसका निदान नहीं होता यानी वो वाली जो हमको मार के रहेगा तो दो प्रकार की शत्रुता यहाँ होती है तो यहाँ पर दूसरे के लिए कहा गया है पहले का तो निदान हो ही गया अब उसका क्या करेंगे पहले में ईश्वर ने तो करी रखा है जितने भी जीव होते हैं वस्तुतः स्वाभाविक रूप में सभी शत्रु ही होते हैं हाँ यानी विरोधी होते हैं एक नहीं चाहता है मेरी जगह पर दूसरा आए लेकिन क्या करना पड़ता है विवस्था ये है हम दोनों एक के ही हैं एक के ही हैं जिसे दो भाई आपस में मिलके रहना पड़ता है ना उसको विवस्था होती है क्योंकि दोनों के माता पिता एक होते हैं एक होने के कारण पराया नहीं कहा जा सकता उनको व्यक्तिगत रूप में पराये हैं दोनों अलग अलग हैं एक कभी नहीं हो पाएंगे लेकिन फिर भी एक क्यों माने जाते हैं वो क्योंकि उनके माता पिता एक हैं हमारी एकता और अनेकता के ये हेतु होते हैं आधार होते हैं किसी आधार से हम एक हो सकते हैं और किसी आधार से हम अनेक हो जाते हैं आपस में भाई बहन जितना भी है वो एक होते हैं क्योंकि उनके माता पिता एक होते हैं आपस में अलग अलग ये हैं ऐसे पड़ोसी के साथ हम क्या होते हैं अलग अलग होते हैं लेकिन घर में क्या होते हैं फिर एक होते हैं यानी एक घर वाला दूसरे घर वाले की अपेक्षा आपस में एक होते हैं हाँ ऐसे फिर आगे जाएंगे जैसे एक जिले वाला है दूसरे जिले वाला होगा तो एक जिले में अपना अलग अलग घर है सबका गांव अलग अलग है तो जिले के अंदर एक गांव वाला दूसरे गांव वाला को दूसरा मानेगा वो अलग है मैं अलग हूं लेकिन वही दोनों जब दूसरे जिले में चले जाएंगे ना तो वो कहेंगे हम दोनों तो एक ही हैं ऐसे दो जिले वाले हैं वो अभी राज्य के अंतर्गत हैं तो वो कहेंगे हम दोनों तो अलग अलग हैं लेकिन दूसरे राज्य में अगर चले जाएंगे तो वो कहेंगे हम तो एक ही हैं ऐसे राज्य वाला होगा एक देश में यदि है दोनों तो दोनों लड़ते रहेंगे हम दोनों अलग अलग हैं और देश की सीमा पार कर जाए यही दो राज्य वाले तो वो कहेंगे हम दोनों तो एक ही है ना तो ऐसा क्यों हो रहा है राष्ट्र के आधार अलग अलग है दूसरे राष्ट्र की अपेक्षा अब इसका दोनों का राष्ट्र एक है हाँ जब विदेश में चला गया व्यक्ति दो प्रांत का तो वहां अब दोनों दो नहीं है क्योंकि राष्ट्र राज्य को नहीं देखेगा ना देश तो देश के साथ अपना मिलान करेगा तो दूसरे देश वाला इसको दूसरे देश वाला मानेगा तो देश तो दोनों का एक ही है ना इस कारण से आप ये कहेगा हम दोनों एक हैं लेकिन वही व्यक्ति जब अपने देश में आ जाएगा वहां कह रहा था हम दोनों एक हैं और जैसे ही अपने देश में आएगा कहेगा तुम तो वहां क्यों हो ना तुम्हारा राज्य अलग है हम तो दक्षिण के है तुम तो, तो उत्तर के हो अब यहाँ आते ही उसकी बुद्धि एकदम बदल जाएगी हम दोनों एक नहीं है और वही मान लो एक प्रांत का है तो अभी भी देश में आने तक तो वो कहेगा हम एक हैं लेकिन प्रांत में घुसने के बाद उसका जिला बदल जाएगा तो अब कहेगा हम दोनों एक नहीं है जिले में भी आकर के मान लो एक ही है तो नगर अगर अलग अलग है तो कहेगा अब हम एक नहीं है नगर में आकर के मोहल्ला अगर दोनों का है अलग अलग तो कहेगा हम दोनों एक नहीं है मोहल्ले में आकर के भी घर अगर पास में है तो भी कहेगा हम एक हैं। फिर घर में घुसने के बाद कहेगा नहीं तुम्हारा वो है हमारा यह एक घर का आदमी भी बाहर में होते हुए ऐसे ही एक ऐस है लेकिन जब वो अपने घर में आ जाएगा ना तो कहेगा तुम्हारा कमरा तो वो है और मेरा कमरा ये है तो वो घर में आकर के फिर अलग अलग हो जाएगा उस घर में भी रहते हुए भी अब उसका खाना पीना सब कुछ एक होगा लेकिन थाली फिर अलग अलग हो जाएगी सोना खाना पीना ये सब फिर अलग अलग हो जाएगा वहां आके कहेगा हम दोनों एक नहीं है तो ऐसे आधार पर दूसरे के आश्रय जो अलग अलग है वही एक भी हो जाता है और जो एक है वही आधार भेद से अलग हो जाते हैं तो ऐसे व्यक्तिगत रूप में संसार के जितने भी जीव हैं, आत्माएं है सभी अलग अलग हैं व्यक्तिगत रूप में कोई एक नहीं है लेकिन सारे ईश्वर के नियंत्रण में होने के कारण सारे क्या हैं एक ही हैं फिर जैसे दो जीव यहा भाई बहन एक हो जाते हैं भाई भाई एक माता पिता के कारण पराए नहीं हो सकते तो ऐसे ही चूंकि एक ही ईश्वर के द्वारा हम सभी उत्पन्न हुए हुए हैं इस पृथ्वी पर आए हुए हैं कहीं पर भी संसार में हम एक ही ईश्वर के माध्यम से आते हैं इस कारण से सभी के सभी हम एक हैं ईश्वर की अपेक्षा से सब हम एक हैं व्यक्तिगत अपेक्षा से फिर अलग अलग हैं तो ईश्वर को जैसे ही मानेंगे वहां फिर हमारा कोई शत्रु नहीं रहेगा फिर ईश्वर को यदि नहीं मानते हैं जैसे माता पिता को यदि मानते हैं तो भाई से झगड़ा नहीं होगा वो कहेंगे कि ठीक ठाक से रहो ऐसे करो वो निदान कर देंगे ना अगर उनकी मानते हैं तो भाई में इतने झगड़े नहीं होंगे माता पिता की जब नहीं मानेंगे तो झगड़ जाएंगे निश्चित से इसलिए बच्चे जैसे होते हैं झगड़ते रहते हैं आपस में लेकिन फिर भी उनका निदान क्यों हो जाता है माता पिता उसको फिर समझाते हैं दबाते हैं और उनकी माननी पड़ती है उनको इसलिए छोटों की लड़ाई लड़ाई नहीं होती है लड़ते तो खूब हैं छोटे फिर भी उनकी गिनती नहीं होती है ना इसलिए नहीं होती है कि बड़े उसको दबा लेते हैं बड़े के सामने उनको दबना पड़ जाता है लेकिन वही भाई जब बड़ा हो जाता है तब नहीं वो आते हैं क्योंकि अब उसको कहने वाला नहीं है ना माता पिता के सुनते नहीं वो तो ना सुनने के कारण अब वो शत्रु हो जाते हैं सुनते हैं तो नहीं होंगे शत्रु तो ऐसे ही हो संसार में भी अगर ईश्वर की हम मानते हैं ईश्वर को मानेंगे तो कोई शत्रु हमारा नहीं होगा नहीं मानेंगे तो शत्रु हो जाएगा दूसरा भी हमको शत्रु तभी मानेगा जब वो ईश्वर को नहीं मानता है हमको मानता है ईश्वर को नहीं मानता है तो दो आपस में मानेंगे तब तक शत्रुता रह जाएगी विरोधी होंगे लेकिन अपने से बड़े को यदि मान लेते हैं तो नहीं रहेगा विरोधी ईश्वर को मानने से सभी जीवात्माएं क्या हैं भाई भाई है सब एक है अलग कोई पराया होता ही नहीं है फिर और ईश्वर को नहीं मानते हैं तो फिर पराये हो जाएंगे तो इसमें कहा है ना कि हमारे शत्रुओं को पराजित कर दो पराजित शत्रुता से मतलब यहां शत्रु भाव है ये दोनों के अंदर अपने अंदर भी होगी और अपने प्रति और बाहर के प्रति वैचारिक रूप में क्या है जो क्लेश है अविद्या है यही मुख्य रूप से शत्रुता है इसी के कारण शत्रुता होती है हम जो सुख चाहते हैं सुख में हमारी आसक्ति होती है उस सुख को जो भी बाधित करेगा ना वही शत्रु हो जाएगा शत्रुता का मूल कारण सुख का छीनना होता है सुख हमसे जो भी छीनेगा वो हमारा शत्रु होगा तो सुख की स्थितियां ये क्या होती है लौकिक क्षेत्रों में शत्रुता इसीलिए अधिक होती है कि लौकिक पर जिस पर हम आधारित रहते हैं वो वस्तु सीमित होती है और उसको कोई भी छीन सकता है हमसे तो उसी पर निर्भर होने से अब हमारे पास कोई विकल्प नहीं बचता है जो सुख था वो छीन गया तो अब छीनने के बाद हमको दूसरा शत्रु दिखेगा ही दिखेगा लेकिन अगर उसका विकल्प हमारे पास है तो अब छीनने पर भी शत्रुता नहीं दिखाई देगी क्योंकि हम शत्रु केवल इसलिए मान रहे थे छीन लिया इसलिए नहीं हमारा सुख चला जाता है जो सुख छीनता है ना हमारा वो शत्रु होता है मार क्यों रहा है वो कुछ लेना ही था ना उसको ऐसे तो कोई मारेगा क्यों किसी को मारता ही नहीं कोई जो भरा रहता है अंदर से वो नहीं मारेगा किसी को कुछ कहेगा ही नहीं वो जो खाली होता है वही लूटता है जो भरा रहता है वो लूटेगा ही नहीं तो अंदर से जो सुखी है वो दूसरे के प्रति द्वेष नहीं रखेगा लेकिन अंदर से नहीं है सुखी आंतरिक सुख नहीं है ईश्वर का सुख नहीं है तो प्रकृति पर निर्भर होगा और प्रकृति के सुख क्या होते हैं सीमित होते हैं इसके ऊपर कोई भी अधिकार कर सकता है तो जो केवल लोग के ऊपर आश्रित है वो नहीं बच सकता इससे क्योंकि उसका सुख का आधार लोग है और वो छीन सकता है कोई भी वो शत्रुता रहित होगा ही नहीं लेकिन जिसका आधार ईश्वर होगा जिसके पास ईश्वर का सुख है तो भौतिक सुख छिन्नने पर भी वो विचलित नहीं होगा विचलित नहीं होने से अब उसमें शत्रु भाव उत्पन्न नहीं होंगे तो मूल रूप से यही इसमें कहा गया है कि एक शत्रु और अपनापन वाली बात जो कही आप हमारे अपने हैं हमारी रक्षा करने वाले हैं यानी ईश्वर का सुख यदि हमको उपलब्ध हो जाता है तो वैर नाम की शत्रुता नाम की चीज नहीं रहेगी फिर विरोध होगा सब कुछ होगा लेकिन मन में जो विचलन होती है शत्रु जैसे मानते हैं ये तो हमारा दूसरा है अपना नहीं है ये भाव उत्पन्न नहीं होगा ईश्वर के संबंध से ईश्वर से संबंध जुड़े रहने पर ये भाव उत्पन्न नहीं हो पाएगा क्योंकि एक तो मानेंगे कि हम दोनों हैं ही एक के ये उससे भी नहीं होगा दूसरा है कि हम सुख के कारण विचलित होते हैं सुख चिन्हने से वो हमको ईश्वर का सुख उपलब्ध रहेगा ही तो उस दृष्टि से भी अब हम विचलित नहीं होंगे तो इन दोनों उपायों के कारण क्या होता है फिर हमारे अंदर शत्रुता का भाव नहीं उत्पन्न होता है लेकिन इसके विपरीत अविद्या यदि है इन सुखों में आशक्ति यदि है तो नहीं बच पाएंगे फिर तो लोग पर हम आश्रित होंगे और लोग किसी न कारण से वो हमसे हटाएगा ही उसको दूसरी को अपेक्षा होती है वो फिर मांगेगा जो भी होगा नहीं देंगे तो ले लेगा बलात। तो इन स्थितियों में फिर क्या होगा शत्रुता की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी तो इसलिए दो हेतु यहाँ पर रूप से है इसमें एक तो आप मेरे अपने हो और अपने होने के कारण रक्षा करने वाले भी हैं बढ़ाने वाले भी हैं और आप हमारे शत्रुओं को पराजित करने वाले हैं यानी अपना सुख ज्ञान बल देकर के आप हमको सभी शत्रुओं से रहित कर सकते हैं। दूसरी बात है कि शत्रुता वहां पर रहती है प्रकट जहां पर कि हम समर्थ नहीं होते बलवान व्यक्ति के इतने शत्रु नहीं होंगे दुर्बलों के जितने होंगे एक तो ये होता है कि हमको डर नहीं होता ये करेगा क्या बलवान यदि हो जाते हैं तो दुर्बलों से हम डरते नहीं है ना तो डरेंगे नहीं तो शत्रुता कैसे होगी वहां दुर्बल यदि हमें तब तो लगता रहेगा कि मार लेगा पीट लेगा छीनेगा सब कुछ हो सकता है वो अपनी दुर्बलता के कारण लगता रहेगा लेकिन जैसे ही बलवान समर्थ हो जाते हैं वहां फिर कहते हैं देख लेंगे ना हम तो तो जब ये भाव आ गया कि देख लेंगे तो फिर क्या जरूरत चिंता नहीं होती है तो शत्रुता हटाने के लिए एक ये भी उपाय होगा ईश्वर को तो पकड़ना हो गया अंतिम उपाय पहले ही कि और भी हम समर्थ बने लोक में लौकिक गुणों से भी जितना जितना हम समर्थ होते हैं और आंतरिक रूप से केवल बाहरी धन मात्र से नहीं हो पाएगा लेकिन धन के साथ साथ संतुष्टि यदि होती है तो धन के क्षेत्र में शत्रुता नहीं होगी और आंतरिक बल होता है शारीरिक बल होता है तो बल के विषय में दूसरे से शत्रुता नहीं होगी इतनी कम होगी मतलब पूरी तो नहीं जाएगी क्योंकि मरने का डर तो जाएगा नहीं यहाँ लोक में किसी भी साधन से हम अपने को उमर नहीं बना सकते वो तो जीना जब तक चाहते हैं तब तक तो मरने का खतरा तो रहेगा ही तो मारने वाले जितने होंगे हमारे उनसे डर नहीं जाएगा वो शत्रु बने रहेंगे तो व्यवहार में तो जो है है तो तो तो तो है धनवान की इच्छा होता हम्म विरोध निहा इसीलिए कि जो बलवान हो गया उसको अब इतने शत्रु नहीं तो तो रहेंगे लेकिन जो उसके बराबर वाला होगा ना शत्रु रहित ये यद्यपि नहीं होगा फिर भी क्या होगा उसके शत्रुओं की संख्या संख्या के दृष्टि से कम होगी छोटे को तो कोई भी सताता है कोई भी दबाता है दुर्बल जो होता है उसको कोई भी दबाता है वो सारे शत्रु ही तो हैं उसके और कौन है लेकिन जो बलवान होता है उसको ऊपर ऊपर वाला ही तो केवल दबाएगा ना नीचे वाला तो नहीं दबाएगा तो इसलिए हमारे पास अगर बल हो जाता है तो भी हमारे अंदर शत्रुता नहीं जाती है ना क्योंकि दुर्बलों के प्रति शत्रुता नहीं होती है द्वेष जो होता है हर समय बराबर वालों से होता है दुर्बल जो छोटा कहिए निर्बल कहिए उसके प्रति द्वेश की भावना नहीं उठती है उसमें या तो घिरणा होगी या फिर उसमें करुणा होगी निम्न होता है दुर्बल होता है या तो घृणा करते हैं मुझसे या फिर करुणा करते हैं उस पर घृणा इसलिए करते हैं बहुत ही पतित होता है तो चाहते हैं मेरे पास ही नहीं आए उसको नष्ट नहीं करना चाहते हैं दूर रखना चाहते हैं ये दूर रखने की जो भावना है ये घृणा है तो दुर्बलों में यही होगा हर समय या फिर होगा कल्याण करने की वो क्या कह करुणा ठीक है इसको ठीक कर दो बचा दो दे दो कुछ इसको बेचारा पता नहीं कैसे दुखी हो रहा है तो इस तरह की भावना आती है और बहुत बलवान के साथ शत्रुता की भावना नहीं जगेगी तो मार ही डालेगा मुझे और डर ही डर केवल रहता है वहाँ शत्रु वो उत्पन्न नहीं होता है द्वेश का मतलब भाई मार डालेंगे इसको इस भाव का नाम द्वेश है तो बलवानों के साथ ये नहीं होगा ना उसके सामने सामने ही जाना नहीं चाहेंगे डर लगता है इतना अधिक उसके सामने ही नहीं जा सकते तो देश कैसे उत्पन्न करेंगे उसके सामने उससे द्वेष नहीं होता है तो द्वेश वहां होता है जिसको पछाड़ सकते हैं बात नहीं मान रहा है वो यानी कुछ क्षेत्रों में हमसे दुर्बल है फिर भी सिद्ध कर रहा है मैं बलवान हूँ तुमसे बड़ा हूं तो वहां ये द्वेश उत्पन्न होता है उन्नीस बीस में जो होता है ना झगड़ा होता है इक्कीस और उन्नीस में झगड़ा नहीं होता है कभी क्योंकि वो तो फैसला हो जा हुआ है ये तो पटक देगा ना तो उसके सामने क्या प्रतियोगिता होगी वो थोड़ा मोड़ा सा पता नहीं चलता है जहाँ ये कम है कि ये कम है तो इसीलिए बराबर के जो होते हैं ना चाहे पढ़ने वाले हैं चाहे धन कमाने वाले हैं कहीं पर भी होते हैं जो लगभग बराबर के होते हैं छोटे बड़े थोड़ा सा अंतर होता है उनमें प्रतियोगिता चलती है वही द्वेश की स्थितियाँ होती है तो बराबर की स्थितियाँ जब तक लौकिक दृष्टि से रहेगी ये द्वेश की शत्रुता की भावना वहां जगती है तो उसका निदान यही होगा कि ऊपर बढ़ते रहना चाहिए उसको दबाए बिना हर समय अपने को और ऊपर ले जाने के लिए करना चाहिए उसे धन से नहीं होता है तो विद्या के माध्यम से कर लें विद्या के माध्यम से और ज्ञान के माध्यम से करें किसी ने किसी रूप से मतलब अपने गुणों को बढ़ाना पड़ेगा उसके बिना नहीं जाएगी शत्रुता को तो दूसरा उपाय यही होता है कि हम अपने गुणों को हर समय बढ़ाते रहें और बढ़ाने का अंतिम आधार ईश्वर रहेगा तो इस प्रकार से लक्ष्य बना करके यहाँ ईश्वर से कहा गया आप हमारे शत्रुओं को पराजित करने वो पकड़ के तो नहीं हटाएगा किसी को मारेगा पीटेगा नहीं लेकिन उसकी जो व्यवस्थाएँ हैं उस व्यवस्था से हम उससे जुड़ करके अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं बल बढ़ा सकते हैं पराक्रम बढ़ा सकते हैं विद्या बढ़ा सकते हैं फिर उसके माध्यम से साधन बढ़ाएंगे और सीधा ईश्वर से संपर्क रखेंगे तो शत्रुता हमारी मिट जाएगी इस प्रकार से